हंसोपनिषद यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है इसमें कुल 21 मंत्र है ऋषि गौतम एवं सनत कुमार के प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद प्रकट हुई है इसमें ऋषि गौतम द्वारा ब्रह्म विद्या की बात पूछे जाने पर सनत कुमार जी ने वह प्रसंग सुनाया जो महादेव जी ने श्री पार्वती जी को सुनाया था यह बड़ा ही गुह ज्ञान है जिसे महादेव ने शांत अर्थात मनोनिग्रह युक्त दांत अर्थात इंद्रिय निग्रह युक्त और गुरु भक्त को ही देने की बात कही है वह हंस जीवात्मा सभी शरीरों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे काष्ठ में अग्नि और तिलो में तेल उसकी प्राप्ति के लिए षठ चक्र वेधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है अष्टदल कमल से उसकी वृत्तियों का सामने बताते हुए शुद्ध स्फिक मणि सदृश ब्रह्म का स्वरूप वर्णित किया है यही हंस भी कहा जाता है इसके ध्यान से नाद की उत्पत्ति कही गई है जिसकी अनेक रूपों में अनुभूति होती है इसी की चरमावस्था में परब्रह्म से साक्षात्कार होता है यही अवस्था समाधि की स्थिति है इसी स्थिति में शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन शांत स्वरूप परब्रह्म के प्रकाशित होने का वेदानुवचन भी प्रसिद्ध है शांति पाठ ओम ओ पूर्णवद पूर्णमद पूर्णात्द्यते पूर्णस्णमावशिष्यते शा शांति शांति हरि ओ गौतवाच भगवन्सर्वधर्मसर्वशास्त्र विशारद्रह्म विद्या प्रबोधो हि पायेन जायते ऋषि गौतम ने सनत कुमार से प्रश्न किया हे भगवन आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और समस्त शास्त्रों के विशारद हैं आप यह बताने की कृपा करें कि ब्रह्म विद्या किस उपाय द्वारा प्राप्त की जा सकती है सनत कुमार वाच विचार्य सर्वधर्मेश्वत्या कथित तत्व शुणु गौतम तनम सनत कुमार ने कहा है गौतम महादेव जी ने समस्त धर्मों अर्थात उपनिषदों के मतों को विचार कर श्री पार्वती जी के प्रति जो भी कहा अर्थात व्याख्यान दिया उसे तुम मुझसे सुनो अनाक्षेयम इदम गुह्यम जोगिने कोषसनिभम अंशस्यास्तारम भुक्ति मुक्ति फल प्रदम यह गूढ़ रहस्य किसी अज्ञात अर्थात अनधिकारी से नहीं बताना चाहिए योगियों के लिए तो यह ज्ञान एक कोष के समान है हंस अर्थात परम आत्मा की आकृति अर्थात स्थिति का वर्णन भोग एवं मोक्ष फल प्रदाता है अथ हंस परम हंस निर्णय व्याख्या ब्रह्मचार्य शाम गुरुभक्ताय हंस हंसे तीसदाध्यायन जो गुरु भक्त सदैव हंस हंस अर्थात सोहम सोहम का ध्यान करने वाला ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय तथा शांत मन स्थिति इंद्रियों वाला हो उसके समक्ष हंस परम हंस का रहस्य प्रकट करना चाहिए सर्वे व्याप्तो वर्तते यथा कामती जिस प्रकार तिल में तेल और में का व्याप्त होकर यह जीव हंस हंस इस प्रकार जब करता रहता है इसे जानने के पश्चात जीव मृत्यु से परे हो जाता है गोदम अवस्ट धारा वायु मुत्था कृत्या स्वाधिष्ठान ती प्रदिणीकृत मणिपूरकनाहतम अतिम्य शुद्ध प्राण निरुद्याद्याम भरंत्र ध्यांत्री महात्रोह सर्वदा पत्यतनाकार से ज्ञान का उपाय सर्वप्रथम गुदा को खींचकर आधार चक्र से वायु को ऊपर उठाकर के स्वाधिष्ठान चक्र की तीन परीक्षणाएँ करें तदुपरांत मणिपूरक चक्र में प्रवेश करके अनाहत चक्र का अतिक्रमण करें इसके पश्चात विशुद्ध चक्र में प्राणों को निरुद्ध करके आज्ञा चक्र का ध्यान करें फिर ब्रह्मरंध्र का ध्यान करना चाहिए इस प्रकार ध्यान करते हुए कि मैं त्रिमात्र आत्मा हूँ योगी सर्वदा अनाकार ब्रह्म को देखता हुआ अनाकारवत हो जाता है अर्थात तुर्यावस्था को प्राप्त हो जाता है प्रतिकाशो ये सौ परमहंसो भानुकोटिप्रतिशो ये नेद्त वह परमहंस अनंतकोटि सूर्य प्रकाश वाला है जिसके प्रकाश से संपूर्ण जगत्प्त है तृत्तिर्भवती पूर्वदले पुण्य मति आद्रा सदी याम्मे कौर्े मति नैऋते पापे मनीषा वारुण्यां क्रीड़ा वायव्यामनाद बुद्धि सौम्येरप्रीतिशाने दभ्याद मध्ये वैराग्यसरेगृदवस्था कर्णिव लिंगेश सुति पदम त्यागे तोय यदा हंसे नादो भवति भवती तत्तीत उस जीव भाव संपन्न हंस की आठ प्रकार की वृत्तियाँ हैं हृदय स्थित जो अष्टदल कमल है उसके विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के वृत्तियाँ विरास्ती है इसके पूर्व दल में पुण्यमति आग्नेय दल में निद्रा और आलस्य आदि दक्षिण दल में क्रूरमति नैत्य दल में पाप बुद्धि पश्चिम दल में क्रीड़ा वृत्ति वायव्य दल में गमन करने की बुद्धि उत्तर दल में आत्मा के प्रति प्रीति ईशान दल में द्रव्यदान की वृत्ति मध्य दल में वैराग्य की वृत्ति उस अष्टल कमल के केसर तंतु में जागृत अवस्था कर्णिका में स्वप्नावस्था लिंग में अवस्था होती है यह व हंस जीव उस परम पद्म का परित्याग कर देता है तब तुरिया तुर्यावस्था को प्राप्त होता है जब नाद उस हंस में विलीन हो जाता है तब तुर्यातीत स्थिति को प्राप्त होता है अथो नाद आधारा ब्रह्मरंध्र पर्यंत शुद्ध स्फटिक संकाश त वही ब्रह्म परमात्मे इस प्रकार मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तब जो नाद विद्यमान रहता है वह शुद्ध स्फटिक मणि सजिश ब्रह्म है उसी को परमात्मा कहते हैं अथ हंस ऋषि अव्यक्त गायत्री छंद परमहंसो दैवता हमिति बीजम साहित्य इति शक्ति सोहमित कुलकम सोहमित कीलकम इस प्रकार इस अजपा मंत्र का ऋषि हंस प्रत्यगात्मा है अभ्यक्त गायत्री छंद है और देवता परमहंस परमात्मा है हम बीज है और सह शक्ति है सोहमतिलक तो है अहो रात योरे षट्य अहोरात्रोरेकसहसाणी षटी भविन्दे सूरियाय सोमायरंजनाय निरासा तनु सूक्ष्म प्रचोदयाती अग्निशो वसत हृदया हृदयाद्यंगत एवं कृतयेष्टदले हंसात्म ध्यात इस प्रकार इन सट संख्यकों द्वारा एक अहोरात्र अर्थात चौबीस घंटों में इक्कीस हजार छः सौ श्वास लिए जाते हैं अथवा गणेश आदि छह देवताओं द्वारा दिन रात्रि में इक्कीस हजार छः सौ बार शोहम मंत्र का जप किया जाता है सूर्याय सोमाय निरंजनाय निराभासाय अतनु सूक्ष्म अग्नि सोमा इस मंत्र को जपते हुए तथा अगनियास करें तत्पश्चात हृदय स्थित अष्टदल कमल में हंस प्रत्यगात्मा का ध्यान करें अग्नि सोमौ पक्षारोकार उदुस्त्रिने मुखम रुद्रो रुद्रणी चरण अग्नि और सोम उस हंस के पक्ष पंख है ओंकार सिर बिंदु सहित उकार हंस का तृतीय नेत्र है मुख रुद्र है दोनों चरण रुद्राली है इस प्रकार सगुण निर्गुण भेद से दो प्रकार से कंठ से नाद करते हुए हंस रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए अतः नाद द्वारा ध्यान करने पर साधक को उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है इस स्थिति को अजपोपसंहार कहते हैं